श्री श्री चैतन्य चरितावली, दक्षिण यात्रा का विचार कति नही स्त्र काति न कचिता प्राणत्यागाकर्शन कति न रुद्वा पाद तथा सग्बीवान् प्रकृति महताम तुल्यो श्याम अनुग्रह निग्रह चैतन्य चंद्रोदय नाटक महाराज प्रताप रुद्र से सार्म भट्टाचार्य कह रहे हैं मैंने कितनी स्तुति न की कितना व्यंग न बोला कितनी बार प्राण छोड़ने की धमकी न दी उनके चरण धरकर कितना नहीं रोया परंतु फिर भी वे चले ही गए इसलिए महाराज मेरी तो समझ में यह बात आई है कि जो स्वभाव से ही महान पुरुष हैं उनके निग्रह और अनुग्रह दोनों ही समान है सचमुच महापुरुषों का स्वभाव बड़ा ही विलक्षण होता है इनके सभी काम सभी चेष्टाएं, सभी व्यवहार लोकोत्तर ही होते हैं इनमें सभी वैषम्य गुणों का समावेश पाया जाता है इनका हृदय अत्यंत ही प्रेममय होता है एक बार जिसके ऊपर इनकी कृपा हो गई जिसने एक क्षण को भी इनकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली बस समझो कि संपूर्ण जीवन पर्यंत उसके लिए इन महापुरुषों के हृदय में स्थान हो गया इनका प्रणय स्थायी होता है और कभी किसी पर दैय व साथ इन्हें क्रोध भी आ गया तो वह पानी की लकीर के समान होता है जिस समय आया उसी समय नष्ट हो गया इतने पर भी ये अपने जीवन को संग से रहित बनाए रहते हैं और त्याग की मात्रा इनमें इतनी अधिक होती है कि प्यारे से प्यारे को भी क्षण भर में शरीर से परित्याग कर सकते हैं आमरणांत प्रणयाह कोषण भंगुराह परित्यागा निसंगा ही महात्मना इन्हीं सब बातों को देखकर महाकवि भवभूत ने कहा है वज्रादपि कठोराली मृदु ने कुमादपि अर्थात ये पुष्प से भी अधिक मुलायम होते हैं भक्तों की तनिक सी प्रार्थना पर पिघल जाते हैं और समय पड़ने पर कठोर भी इतने हो जाते हैं कि वज्र भी इनके सामने अपनी कठोरता में कम ठहरता है ऐसे महापुरुषों का जो अनुकरण करना चाहते हैं उनके पीछे दौड़ना चाहते हैं उनके व्यवहारों की नकल करना चाहते हैं वे पुरुष धन्यवाद के पात्र तो अवश्य हैं किंतु ऐसे विरले ही होते हैं इन शिक्षाचारी स्वच्छंद गति महानुभावों का अनुकरण या अनुसरण करना हँसी खेल नहीं है ये अपने निश्चय के सामने किसी के आग्रह की किसी के अनुनय विनय की किसी की प्रार्थना की परवाह ही नहीं करते जो निश्चय हो चुका सो हो चुका साधारण लोगों के स्वभाव में और महापुरुषों के स्वभाव में यही तो अंतर है यही तो उनकी महानता है इसी से तो वे जगत वंद बन सकते हैं महाप्रभु का हृदय जितना ही कोमलातिकोमल और प्रेमपूर्ण था उनका निश्चय उतना ही अधिक दृढ़ अटल और असंदिग्ध होता था वे अपने सत संकल्प के सामने किसी की परवाह नहीं करते थे माघ मास के शुक्ल पक्ष में कटवा से संन्यास दीक्षा लेकर महाप्रभु श्री अद्वैत अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर में आए थे वहाँ आठ या दस दिन रहकर फिर आपने पुरी के लिए प्रस्थान किया और मार्ग के सभी पुण्य तीर्थों को पावन बनाते हुए फाल्गुन मास में श्री नीलाचल में पहुँचे वहाँ पर फाल्गुन और चैत्र मास में सारण भट्टाचार्य की मौसी के घर में भक्तों के सहित प्रभु ने निवास किया उस समय तक पुरी में प्रभु की इतनी अधिक ख्याति नहीं हुई थी नीलाचल बड़ा तीर्थ क्षेत्र है नित्य प्रति सैकड़ों साधु महात्मा वहाँ आते जाते रहते हैं वहां कौन किसकी परवाह करता है जब सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे प्रकांड पंडित प्रभु के पाद पद्मों के शरणापन्न हुए तब तो लोगों का झुकाव कुछ कुछ प्रभु की ओर हुआ वे परस्पर एक दूसरे से प्रभु के संबंध में आलोचना प्रत्यालोचना करने लगे संसारी लोगों का सुहाव होता है कि वे जहां तक हो सकता है किसी को बढ़ने नहीं देते उसकी निंदा करके उसे चिढ़ा के अथवा संसारी प्रलोभन देकर शक्ति नीचे ही गिराने का प्रयत्न करते हैं वे जब तक पूर्ण रित्या विवस्त नहीं हो जाते तब तक किसी की मान प्रतिष्ठा अथवा पूजा अर्चा नहीं करते जब उसके असह्य तेज को सहन करने में असमर्थ हो जाते हैं तो अंत में उन्हें उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए विवश हो जाना पड़ता है और फिर वे उसकी पूजा प्रतिष्ठा और प्रशंसा किए बिना रह ही नहीं सकते महाप्रभु जन संसद से पृथक एकांत में बिना किसी प्रदर्शन के गोप्य भाव से भक्तों के सहित रहते थे किंतु कूड़े के अंदर छिपी हुई अग्नि कब तक अप्रगट रह सकती है धीरे धीरे लोग महाप्रभु के दर्शनों के लिए आने लगे तभी महाप्रभु ने दक्षिण देश की तीर्थों में परिभ्रमण करने का विचार किया उनकी इच्छा थी कि सन्यासी के धर्म के अनुसार हमें कुछ काल तक देश विदेशों में भ्रमण करना चाहिए यही प्राचीन ऋषि महर्षियों का सनातन आचार है यह सोचकर प्रभु ने अपनी इच्छा भक्तों पर प्रकट की सभी प्रभु के इस निश्चय को सुनकर अवाक रह गए उनमें से नित्यानंद जी बोल उठे प्रभु आप तो यह निश्चय करके आए थे ये हम नीलाचल में ही रहेंगे सभी भक्तों को भी आप इसी प्रकार आश्वासन दे आए थे किंतु अब आप यह कैसी बातें कर रहे हैं आपके सभी कार्य अलौकिक होते हैं आप क्या करना चाहते हैं इसे कोई नहीं जान सकता आपके मनोगत भावों को समझ लेना मानवीय बुद्धि के परे की बात है आप सर्व समर्थ हैं जो चाहे सो करें किंतु पूरी जैसे परम पावन क्षेत्र को परित्याग करके आप दक्षिण की ओर क्यों जाना चाहते हैं महाप्रभु ने कुछ सोचकर कहा हमारे ज्येष्ठ बंधु महामहिम विश्वरूप जी दक्षिण देश की ही ओर गए थे मैं उधर जाकर उनकी खोज करूंगा। सन्यास लेकर उनकी खोज करना मेरा सर्वप्रधान कर्तव्य है कुछ दुख की सुखी हंसी हंसते हुए दामोदर पंडित ने कहा भाई को खोजने के लिए जा रहे हैं इसे तो हम खूब जानते हैं यह तो आपका बहाना मात्र है यथार्थ बात तो कुछ और ही है मालूम होता है दक्षिण देश को पावन करने की इच्छा है तो हम मना थोड़े ही करते हैं और मना करें भी तो आप स्वतंत्र ईश्वर हैं किसी की मानेंगे थोड़े ही दामोदर पंडित की बात ठीक ही थी महाप्रभु के अग्रज विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण करने के दो वर्ष बाद पूना के पास पंढरपुर में इस शरीर को त्याग दिया था जब आज भक्तों को विदित थी प्रसिद्ध पदकर्ता वसुदेव घोष उस समय वहीं पंढरपुर में ही उपस्थित थे उन्होंने भक्तों को आकर यह समाचार सुनाया भी था महाप्रभु ने आज तक यह समाचार न सुना हो यह संभव नहीं कुछ भी हो विश्व के ढूंढने को उपलक्ष्य बनाकर वे दक्षिण देश को अपनी पद धूलि से पावन करना चाहते थे इसीलिए उन्होंने ऐसा निश्चय किया नित्यानंद जी ने कुछ रुंधे हुए कंठ से कहा प्रभु हम आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते किंतु हमारी यही प्रार्थना है कि हम लोगों को अपने साथ ही ले चलें हमारा परित्याग न करें प्रभु ने गंभीरतापूर्वक कहा मेरे साथ कोई नहीं चल सकता मैं भीड़ के साथ यात्रा में न जा सकूंगा, अकेले ही तीर्थ भ्रमण करूंगा। अत्यंत ही दीन भाव से नित्यानंद जी ने कहा प्रभो हम आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हमारे साथ रहने से आपको क्या असुविधा हो सकती है यदि आपको साथ ले चलना आप उचित यदि सबको साथ ले चलना आप उचित न समझते हो, तो मुझे तो साथ लेते ही चलिए मैंने दक्षिण के सभी तीर्थों की यात्रा की है सभी स्थान सभी रास्ते सभी तीर्थ और देवालय मेरे देखे हुए हैं मेरे साथ रहने से आपको किसी भी प्रकार का विक्षेप ना होगा महाप्रभु ने कुछ बनावटी उदासीनता से प्रकट करते हुए व्यंग्य के साथ कहा श्रीपाद आप मेरे ऊपर वैसे ही कृपा बनाए रखें आपको साथ लेकर तो मैं यात्रा कर चुका आपका प्रगाढ़ स्नेह मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देगा आप मुझे जो समझते हैं वास्तव में वह मैं हूं नहीं इसीलिए मेरे और आपके बीच में यह बड़ा भारी मतभेद है शांतिपुर से यहाँ तक आने में ही आपने मुझे तंग कर दिया मेरे दंड को आपने तोड़कर फेंक दिया मुझे धर्म भ्रष्ट करने में ही आपको मज़ा मिलता है इसलिए आपको साँस ले जाना मेरी शक्ति से बाहर की बात है इतने में ही दामोदर पंडित बोल उठे अच्छा प्रभु मैं तो कुछ नहीं कहता मुझे ही साथ ले चलिए शेष इन तीनों को लौटा दीजिए प्रभु ने हँसते हुए कहा गुरु महाराज आपकी तो दूर से ही चरण वंदना करनी चाहिए अभी तक मैं आपके कठोर नियम वाले स्वभाव से एकदम अपरिचित था वैसे कहने के लिए तो मैंने संन्यास धारण कर लिया है किंतु भगवत भक्त प्रेमियों की उपेक्षा मुझसे अब नहीं की जाती उनके प्रेम के पीछे मैं नियम उपनियमों को अपने आप ही भूलता जाता हूँ आप इससे समझते हैं कि मैं धर्म विरुद्ध काम करता हूँ आप कठोर नियमों के बंधन में ही मुझे झगड़े रहने का उपदेश किया करते हैं मुझे शरीर का भी तो होश नहीं रहता फिर आपके कर्कश और कठोर नियमों का पालन मैं किस प्रकार कर सकूँगा इसलिए आप मेरे स्वतंत्र व्यवहार को देखकर सदा मुझे टोकते रहेंगे या मेरे लिए सही होगा इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा धीरे से डरते डरते जगदानंद जी ने पूछा प्रभो यह तो हम आपकी बातों के ढंग से ही समझ गए कि आप किसी को भी साथ न ले जाएंगे किंतु जब प्रसंग छिड़ ही गया है तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरा परित्याग किस दोष के, के कारण किया जा रहा है प्रभु ने जोरों से हँसते हुए कहा और किसी को तो साथ ले भी जा सकता हूँ किंतु जगदानंद जी को साथ ले जाना तो मैं कभी भी पसंद ना करूँगा जब तक इनकी इच्छा के अनुसार मैं व्यवहार करता रहूँ तब तक तो ये प्रसन्न रहते हैं जहाँ इनके मनोभावों में तनिक सी भी ठेस लगी कि ये फूल कर कुप्पा हो जाते हैं इनकी मनोवांक्षा को पूर्ण करना मेरी शक्ति के बाहर की बात है इनके मनोनुकूल बर्ताव करने से तो मैं सन्यास धर्म का पालन कर ही नहीं सकता ये मुझे खूब बढ़िया पदार्थ खाते देखकर सुखी होते हैं मुझे अच्छे अच्छे वस्त्रों में देखना चाहते हैं मैं खूब सुंदर सैया पर चयन करूं, तब ये प्रसन्न होते हैं मैं सन्यास धर्म के विरुद्ध संसारी विषयों का उपभोग कभी कर नहीं सकता इसलिए इनके साथ से तो अकेला ही अच्छा हूँ इतना कहकर प्रभु मुकुंद के मुख की ओर देखने लगे मुकुंद चुपचाप बैठे थे उनकी आँखों में लबालब जल भरा हुआ था किंतु वह बाहर नहीं निकलता था प्रभु की ममता भरी चितवन से वह जल अपने आप ही आँखों की कोरों द्वारा बहने लगा प्रभु ने ममत प्रदर्शित करते हुए कहा कहो तुम भी अपना दोष सुनना चाहते हो महाप्रभु के पूछने पर भी मुकुंद चुपचाप ही अश्रु बहाते रहे उन्होंने प्रभु की बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया तब नित्यानंद जी की ओर देखते हुए प्रभु कहने लगे मुकुंद का स्वभाव बड़ा ही कोमल है स्वयं तो ये भारी कष्ट सहिष्णु है किंतु तो दूसरों के कष्ट को नहीं देख सकते विशेषकर मेरे शरीर के कष्ट से तो ये क्षोभित हो उठते हैं इन्हें मेरे सन्यास के नियमों की कठोरता असही मालूम पड़ती है ये मेरे पैदल भ्रमण कम वस्तुओं में निर्वाह त्रिकाल स्नान भिक्षान से उधर पूर्ति और जहाँ स्थान मिल गया वहीं पड़ रहने वाले नियमों से मन ही मन दुखी रहते हैं यद्यपि ये मुख से कुछ भी नहीं कहते किंतु इनके मनोगत भाव मुझसे छिपी नहीं रहती इनके मानसिक दुख से मुझे भी क्लेश होता है मैं अपने नियमों को छोड़ न सकूंगा ये अपने कोमल स्वभाव को कठोर बना न सकेंगे इसलिए इन्हें साथ ले जाना मेरे लिए असंभव है इन सब बातों को सुनकर नित्यानंद जी ने कुछ खिन्न मन से कहा प्रभु आपकी इच्छा की विरुद्ध करने की सामर्थ्य किसमें है किंतु मेरी एक अंतिम प्रार्थना है इसके लिए मैं बार बार चरणों में प्रार्थना करता हूं कि इसे आप अवश्य स्वीकार करेंगे प्रभु ने अत्यंत ही ममता प्रदर्शित करते हुए कहा श्रीपाद आप यह कैसी बात कर रहे हैं आप तो मेरे पूज्यमान और गुरुतुल्य हैं आपकी आज्ञा का मैं कभी उल्लंघन कर सकता हूँ आप सूत्रधार हैं मैं तो आपका नृत्य करने वाला पात्र हूँ जैसे नचाना चाहेंगे वैसे ही नाचूंगा। बताइए क्या कहते हैं नित्यानंद ने अत्यंत ही करुण स्वर में कहा आप अकेले ही यात्रा में जाएंगे इससे हमें असह्य दुख होगा हम में से किसी को आप सांस ले जाना ना चाहें तो ये कृष्णदास नाम के ब्राह्मण हैं कटवा के समीप ही इनका जन्म स्थान है ये स्वभाव के बड़े ही सरल हैं सेवा करने में बड़े ही प्रवीण हैं प्रभु के पाद पद्मों में इनका दृढ़ अनुराग है ये साथ में रहकर प्रभु की सब प्रकार सेवा करेंगे आप जब भावावेश में आकर नृत्य करने लगेंगे तो वस्त्रों को कौन संभालेगा दोनों हाथों से ताली बजा बजा कर तो आप रास्ते में कीर्तन करते हुए चलेंगे फिर जलपात्र कथरी और लंगूटियों को कौन संभालेगा अतः हमारी यही प्रार्थना है कि कृष्णदास को सांस चलने की अवश्य अनुमति प्रदान कर दीजिए नित्यानंद जी के इस अंतिम आग्रह को प्रभु टाल न सके उन्होंने कृष्णदास को सांस चलने की अनुमति दे दी इस कारण भक्तों को कुछ कुछ संतोष हुआ सभी की इच्छा थी कि प्रभु कुछ कालपुरी में और निवास करें किंतु उनसे आग्रह करने की किसी में हिम्मत नहीं थी सभी ने सोचा यदि सार्वभौम प्रभु के पैर पकड़कर प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही कुछ दिन और रह जाएंगे इसलिए प्रभु को सार्वभौम के समीप ले चलना चाहिए यही सोचकर नित्यानंद जी ने कहा प्रभु भट्टाचार्य सार्वभौम से भी तो इस संबंध में परामर्श कर लेनी चाहिए देखें वे क्या कहते हैं यह सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए प्रभु ने कहा अच्छी बात है चलिए सार्वभौम से भी इस संबंध में पूछ लें इतना कहकर प्रभु भक्तों के सही सार्वभौम के घर की ओर चले